हमने एक बात कही के सभी दोस्तों को नमस्कार दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे ढूँढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ ये बिरहा हा के को देखा मुस्काते चलते फिरते आते जाते ऐसे आके जाने वाले जाने चले जाते हैं दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा आज की सुबह मैं आपके पास कोई बहुत अच्छी बात कहने नहीं आ रहा हूं उसकी वजह यह है कि मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक श्री विनोद जेटली जी हम सबको छोड़कर चले गए यह दुखद घटना लगभग एक सप्ताह पहले हुई मैं उसके बारे में पिछले सप्ताह बात इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पता नहीं था और अगर पता होता भी तो शायद उस बात को करने की मुझमें हिम्मत नहीं होती विनोद जेटली मेरे बैंक के दिनों के पहले दोस्तों में से एक थे मुझे आज भी याद है हमारी उनकी मुलाकात बैंक ज्वाइन करने के शायद तीन या चार महीनों के बाद हुई थी स्टाफ कॉलेज में हम सब एक साथ थे और उस ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा उनसे परिचय हुआ और उसके बाद तकरीबन एक डेढ़ महीने तक हम लोग साथ रहे दो ट्रेनिंग्स में मिलाकर और वो संपर्क जो बना तो वो 40 साल की बैंक की नौकरी में और उसके बाद बैंक की नौकरी के बाद भी बना रहा विनोद जेटली जैसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं इतनी स्पष्ट बात करने वाले आपके सामने आपकी कमी को बता देने वाले मगर आपके लिए हमेशा खड़े रहने वाले उनसे यदि किसी सहायता की जरूरत होती थी तो उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे यह मदद चाहिए बल्कि कभी कभी तो यह होता था कि वो आपके बिना कहे आपकी मदद कर देते थे जबकि आपने उस मदद को किसी और से मांगा भी होता था ऐसे लोग ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं विनोद जेटली मेरे साथ कई जगहों पर रहे मुजफ्फरपुर में जब वे अपनी नौकरी की शुरुआत में ही बहुत कठिन समय गुजार रहे थे उस समय हम लोग एक साथ थे उसके बाद केंद्रीय कार्यालय में यानी कि अपने नौकरी के अंतिम दिनों में हम लोग फिर एक साथ थे विनोद जेटली साहब हमारे साथ हम लोग का एक अंडर द ट्री ग्रुप हुआ करता था जो कि लंच टाइम में केंद्रीय कार्यालय के सामने पेड़ के नीचे खड़ा होकर दुनिया जहान के विषयों पर चर्चा करता था विनोद जेटली हमारे उस अंडर द ट्री क्लब के माननीय सदस्य थे हम लोग जो कुछ फाउंडर मेंबर थे हमें कभी कभी पहुंचने में देर हो जाती थी मगर विनोद जेटली साहब निश्चित समय पर वहां अवश्य खड़े मिलते थे विनोद जेटली में कितना मैं उनके बारे में कहूं वो कम होगा किसी भी विषय पर उनसे बात की जा सकती थी मुझे यकीन है कि आपके पास भी ऐसे मित्र होंगे और मैं आपको कोई अनहोनी बात नहीं बता रहा हूं परंतु मैं उनके बारे में ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि यदि किसी विषय के बारे में उनको नहीं मालूम होता था तो वो तुरंत उसके बारे में जानकारी निकाला करते थे और उसके बाद आपको बताते थे बहुत कम लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए केवल आपको जानकारी देते हैं। विनोद जेटली हमारे उन दोस्तों में से थे विनोद जेटली को कुछ भी मांगना अच्छा नहीं लगता था मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोगों को मांगना अच्छा लगता है मैं केवल यह बता रहा हूं कि यदि आप उनकी सहायता करने की कोशिश करते तो वो इनकार कर देते इतने खुदमुख्तार लोग इतने स्वाभिमानी लोग बहुत कम ही होते हैं विनोद जेटली साहब चले गए और हम लोग उनकी याद कर सकते हैं मैं अपने सभी श्रोताओं को सुनने वाले दोस्तों को यह कहूंगा कि विनोद जेटली साहब जैसे दोस्तों को पकड़ कर रखिए वो कब चले जाएंगे कहा चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और अब आपको बताऊं विनोद जेटली साहब के देहावसान का समाचार मैंने बहुत से मित्रों को दिया और अनेक मित्रों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की उनको अच्छा व्यक्ति कहा मतलब आजकल तो आप समझ सकते हैं ना सोशल मीडिया का जमाना है तो उस पर लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और विनोद जेटली को मिस किया उनको याद किया मगर मैं अपने सभी दोस्तों से एक बात पूछना चाहूंगा जिस दिन विनोद जेटली रिटायर हुए थे केंद्रीय कार्यालय से उन्होंने रिटायर होने के समय अधिकांश लोगों से मुलाकात की थी यानी कि हम जो मित्र उनके साथ थे उनसे मुलाकात की थी परंतु उनमें से कितने लोगों ने ये सौजन्य निभाया कि उनके साथ उस 31 अक्टूबर की शाम को वे उतरे हूं और उनको विदाई दी हूं मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि केवल एक आदमी था जो उनके साथ उतरा और उनको विदा करने के लिए उनके साथ चर्चगेट स्टेशन तक दोस्तों दोस्त वो नहीं है जिसके बारे में हम अच्छी बातें कहते रहे मुझे लगता है कि दोस्त वो है जो अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो आपसे आपसे बात करे या ना करे परंतु आपके साथ खड़ा तो रहे मैं कहूंगा कि शायद ये कुछ चूक हुई होगी और हम लोग प्रयास ये कर सकते हैं कि ऐसी चूक ना हो कम से कम मैं तो इस इस विदाई से मतलब इस अलगाव से ये जो हम लोगों ने एक दूसरे का साथ मिस किया मैंने तो इससे एक की बात सीखी है कि यार दोस्त को पकड़ के रखना है उसको जाने नहीं देना है वो नाराज हो जाए वो हाथ छुड़ा के जाना भी चाहे तो उसको पकड़ कर रखना है और दोस्त के साथ खड़े तो रहना ही है यहां पर जब बात याद करने की आई तो एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अभी चूंकि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से अभी एक पखवाड़ा समाप्त हुआ एक पक्ष समाप्त हुआ जिसमें कि हमने अपने पितारों को और जो हमारे सम्मानीय लोग थे उनको श्रद्धांजलियाँ दी हैं उनके लिए शांति पाठ किए हैं पूजा की है और अ, मतलब कोशिश किया है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें किसी ने पंडित को खिलाने के नाम पर किसी ने अनाथालय में चंदा देने के नाम पर और इस तरह से उनको याद करने का प्रयास किया है और ये याद करने का प्रयास हिंदू धर्म में ही नहीं शायद इस समय में यानी कि ये जो हमारा महीना चल रहा है या ये जो मौसम चल रहा है इस समय में दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से परंपराएं हैं कि हम उनकी याद करते हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं श्रद्धांजलि देते हैं याद करते हैं किसी ना किसी बहाने से दोस्तों हम मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि मैंने शायद पहले भी ये बात कही होगी कि मुझे लगता है यार ये याद करना जो एक पखवाड़ा आया है इसमें याद करना वास्तव में जरूरी है क्योंकि ये समय हमको बार बार याद दिलाता है कि भाई उन्होंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया तुम्हें उसके लिए उनका उपकार मानना होगा उनको धन्यवाद देना होगा और साहब सच बात तो यह है कि रोज़ बरोज़ की कश्मकश में जो जिंदगी गुजर जाती है ना उसमें अक्सर भूल जाते हैं कि हम आज जो भी हैं वो इन पितरों की वजह से इन मित्रों की वजह से या ऐसे लोगों की वजह से हैं जिन्होंने हमको बनाया और छोड़कर चले गए जिनके साथ कि हम कभी कुछ कर भी पाए और कभी शायद कुछ नहीं भी कर पाए तो कम से कम धन्यवाद देने का अवसर तो नहीं चुकना है और मुझे लगता है कि ऐसे विशेष मौके आना ऐसे विशेष समय को मिलना वो धन्यवाद देने के लिए बहुत अच्छा मौका है कम से कम ये पंद्रह दिन हर दिन जब हम उनको जल चढ़ाते हैं तो हम याद करते हैं और उस वक्त हम वास्तव में धन्यवाद दे रहे होते हैं उनकी याद करके मैं ये नहीं कहता कि हमारा जल उन तक पहुंचता होगा या हम जो आटे की पिंडी बनाकर तर्पण करते हैं वो उन तक पहुंचती होगी नहीं रिमेंबर देम आई एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर देम आई ट्राई टू सेलिब्रेट द मेमोरीज विच दे है जो हमारे बीच में नहीं है मुझे लगता है कि उनके बारे में बात करना उनको जिंदा रखने के बराबर है हम सबके अंदर शायद अमर रहने की एक, एक आवाज होती है गुंजाइश होती है हम सब चाहते हैं कि हम अमर रहे अरे इसीलिए तो आप लोग कहते हैं ना साहब की लड़के होने चाहिए तो क्योंकि आपका नाम चलेगा फलाने सन ऑफ फलाने मतलब हम अपने आप को अकबर और बादशाह बाबर हुमायूं जैसा काउंट करने लगते हैं कि भैया हमारा वंश चलता रहे ताकि हमें याद रखा जाए अरे यार याद तो तब भी रखा जा सकता है जब उनके बारे में बात की जाए अगर बात ही नहीं की जाएगी तो याद कहां रह गई और याद नहीं रह गई तो इसका मतलब हुआ कि हमने उस जाने वाले की इच्छा का सम्मान नहीं किया ऐसा मुझे लगता है मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा मैंने अनेक मित्रों को गमा दिया है मैं शायद उन चंद दुर्भाग्यशाली नहीं ऐसा दुर्भाग्यशाली तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मित्र जब मित्र थे तब तो, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली था क्योंकि मेरे को ऐसे दोस्त मिले मगर पता नहीं क्यों जब कभी भी अफसोस होने लगता है तो लगता है कि यार वो दोस्त क्यों चले गए और तब उस वक्त ये तय करना पड़ता है कि भाई जो दोस्त बचे हैं उनसे कहीं झगड़ा फसाद मत कर लेना अब हमारे कुछ मित्र हैं जिनको यदि मैं फोन ना करूं तो वो फोन नहीं करेंगे मैं ये कोई शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं मगर एक तथ्य की तरह बात बता रहा हूं अक्सर ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई फलाने ने फोन नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे यार ऐसा क्यों अरे भाई अगर उसकी याद आई है तो फोन कर लो ना यार कभी कभी इस पर सवाल उठता है कि भाई आ, क्या बात करेंगे बात क्या करने के लिए कुछ है तो है नहीं बताने को तो हम क्या फोन करें भाई साहब मेरा कहना यह है कि आप क्या बात करेंगे या जब आप फोन उठा लीजिए उसके बाद तय करिएगा पहले से तय करके अगर आपने बात किया तो वो तो मतलब की बात हो गई और दोस्तों से मतलब की बात नहीं होती यार फोन उठाओ और बात शुरू करो जब बात शुरू करोगे तो तुम्हारी दोस्ती की बातें अपने आप निकल कर आएंगी मैं तो आपसे सही बता रहा हूं कुछ दोस्तों के साथ तो कभी कभी स्कूल की घटनाएं ही याद करते रह जाते और उन घटनाओं की याद करके हंस लेने में लगता है कि आज के दिन का हंसी का कोटा पूरा हो गया अब साहब हंसी का कोटा पे आपको बता दू अभी पिछले कुछ दिनों पहले आप सभी ने शायद सुना होगा राजू श्रीवास्तव साहब जो देहावसान कर गए दुनिया को हंसाते रहे और अंत में सैतालीस दिन पूरी तरह खामोश रहकर वेंटिलेटर में बैठे हुए चले भी गए पता नहीं यार जिम से लौटे वेंटिलेटर में चले गए और निबट गए भाई न मालूम कब वही हमारा भी नंबर आ जाए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर आ गया है मगर किस दिन वो बात करने का मौका ही खत्म हो जाए राजू भाई साहब बात करने में माहिर थे यार हम लोग तो माहिर है नहीं हमारी हर बात पे तो लोग हंसेंगे नहीं मगर हम बात करने की कोशिश तो कर सकते हैं आपको याद होगा मैं बार बार अपने इस पॉडकास्ट के अंत में यही कहता हूं कि बात करते रहिए तो आज विनोद जेटली के जाने के बाद मुझे बार बार यही याद आता रहा कि विनोद जेटली जैसे व्यक्ति हमसे बात करना चाहते हैं और हम कभी बात करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं अब हम चाहे भी तो उनसे बात तो नहीं हो सकती तो साहब ऐसे दोस्तों को मैं आपको बताऊं मुझसे अक्सर किसी ने पूछा कि आप पॉडकास्ट के बाद कभी विचार करते हैं जो आपने बातें कही उसके ऊपर मैंने उनसे यही कहा मैंने कहा साहब विचार मैं तभी करता हूं जबकि दोस्त फोन करके पॉडकास्ट पर चर्चा करते हैं तब मुझे विचार करने का मौका आता है वरना मैं विचार करके अपनी ही बात पे क्या करूंगा तो सवाल ये उठता है कि मेरे कौन से दोस्त ऐसा करते थे बहुत से दोस्त करते हैं मगर उसमें एक विशेष मित्र थे हमारे श्री कृष्ण मोहन जी कृष्ण मोहन जी पॉडकास्ट को सुनते थे और उसी दिन यानी हर सोमवार को दिन का समय कृष्ण मोहन जी के फोन का समय होता था वो कहीं ना कहीं समय निकालकर और उस दिन के पॉडकास्ट पर चर्चा अवश्य करते थे तो मैंने कहा साहब जब तक कृष्ण मोहन जी हमारे साथ थे हम लोग अपने पॉडकास्ट पर चर्चा अवश्य करते थे अब अभी भी कुछ गिने चुने मित्र हैं जो इस पर चर्चा मुझसे करते हैं बात करते हैं इसके बारे में मगर मुझे विचार करने के लिए बहुत अधिक ऐसे मौके नहीं आते मैं यही कह सकता हूं मैं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप फोन करिए और बताइए मुझको ना मेरा मतलब यह है कि यार बात करने का कोई भी मौका मिले किसी से भी जो आपके दोस्त हों मैं ये तो नहीं कहूंगा दुश्मनों से फोन करके बात करिए मगर दोस्त दोस्त ना सही परिचित सही संबंधी सही अरे यार संबंधियों में अक्सर ऐसा होता है कि रिलेशंस बहुत करीबी नहीं होते तो भैया करीबी नहीं है तो करीबी बना लिए जाए मैं तो आपको बता सकता हूं कि मैं अपने कुछ एक संबंधियों से बात करता हूं हालांकि हमारे पास बात करने के लिए शायद कॉमन पॉइंट्स बहुत कम होते मगर हम ठीक हैं आप ठीक है से आगे भी बातें हो सकती हैं जरूरी नहीं कि केवल जानकारी ही ली जाए मैं अब अपने बारे में बता सकता हूं कि मैं तो यह निश्चित करता हूं कि जरूरी नहीं कि जानकारी ही लू मैं तो भाई कुछ देश, देश काल की चर्चा भी अवश्य कर देता हूं अगर कोई और बात नहीं है करने के लिए तो देश काल की चर्चा करने में क्या बुराई है हाल फिलहाल में कौन सी फिल्म देखी कौन सा टीवी सीरियल देखा यह भी तो चर्चा का विषय हो सकता है और कुछ नहीं तो अपने पिछले दिन के खाए हुए खाने की ही चर्चा कर ले चलिए और पत्नियों का मजाक उड़ाना तो बहुत कॉमन बात है उड़ा लीजिए वो बेचारी तो बेचारी मतलब मैं इसने बोल रहा हूं कि अभी मेरी पत्नी सुन नहीं रही है और आप अगर जो इस बात को पत्नी के साथ सुन रहे हो तो कह दीजिए कि ये पागल आदमी है तो वो बेचारी तो आपकी बात पे काटेगी नहीं अक्सर नहीं काटेगी कभी कभी काट भी देगी तो वो भी चलिए स्वीकार कर लीजिए साहब मैं इतना ही कह सकता हूं कि यार बात करते रहना है, संबंधों को कहीं पर भी तोड़ना नहीं है मैं यह नहीं कहता कि नए संबंध जोड़ें, मगर जो संबंध हैं उनको बनाए रखना है वो एक एक दोहा है शायद रहीम रहीम दास जी का दोहा है जिसमें उन्होंने कहा कि वो रेशम के धागे को खींचकर मत तोड़िए और अगर आप तोड़ते हैं तो वो या कुछ प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़िए वो रेशम के जैसा होता है और जब उसको आप तोड़ते हैं तो वो टूट तो जाता है मगर जुड़ता नहीं जब तक कि आप उसको जोड़ने की कोशिश गांठ बांध कर न करें तो उन्होंने कहा है कि प्रेम के धागे को आपने चटका तोड़ दिया और अगर फिर जोड़ा तो उसके बीच में गांठ आ जाती है हाँ ठीक है साहब एक्सेप्टेड मान लिया इस बात को गांठ आ जाती है मगर धागा जुड़ तो जाता है ना तो भैया अब हम जीवन के मतलब हम मतलब मैं अपने बारे में कह रहा हूं अब हम जीवन के जिस मोड़ पर है वहां पर अगर कोई छोटी मोटी गांठ आ भी गई तो यार उसके साथ रह लेंगे हम उस छोटी मोटी गांठ को लगा रह देंगे उस गांठ को बांधे रहेंगे मगर धागा नहीं धागा अलग नहीं होने देंगे और याद रखने के लिए बात करना बहुत जरूरी है हमारे एक दादा है मतलब बड़े भाई हैं हमारे रिश्तेदार हैं हम ये कह सकते हैं उनकी उम्र अस्सी के आसपास है मैं आपको सही बता रहा हूं कि उनसे कभी कभार फोन पर जब बात होती है तो हम और वो शायद पिछले 25 साल से मिले तो नहीं हैं। मगर जब वो बातें करते हैं तो वो बातें शायद आज से 50 या 60 साल पहले की करते हैं मेरा तो शायद कभी कभी तो मेरे जन्म से पहले की बातें भी वो करते हैं क्योंकि वो मेरे पिताजी के भी मित्र रह चुके हैं और हमारे चाचा और बुआ वगैरह के भी मित्र रह चुके हैं तो वो जब चर्चा शुरू करते हैं आप विश्वास करिए वो यही कहते हैं कि भैया तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैं जानता हूं कि मैं उनके लिए सिवाय बात करने के और कुछ भी नहीं कर सकता मगर बात तो कर सकता हूं बात करने में कोई कमी नहीं रखनी है और बात करने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है एक पर्टिकुलर एक विशेष उम्र के बाद के लोगों के साथ कि आप उनकी बात को सुन लें कारण यह है कि उनसे बात करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कि उनको बात करने का मौका देते हैं तो साहब बात की जाए और बात करने के साथ उनको याद रखेंगे वो आपको याद रखेंगे आप उनको याद रखेंगे तो जैसे हम कहते हैं ना साहब दुआओं में याद रखना तो भैया दुआओं में याद तो तब रखेंगे जबकि आपकी याद बनी रहेगी मैं साहब आज की अपनी बात मुझे पता नहीं कि मैं अपनी बात को कितना साफ कह पाया या नहीं अगर सिर्फ इतने पर ही समाप्त करना चाहता हूं कि हमें अपने मित्रों को याद रखना है अपने पितरों को याद रखना है और अगर कोई मौका आता है यानी कि अगर कोई ऐसा अवसर विशेष अवसर आ जाता है कि उनको याद रखा जाए या उनकी याद की जाए तो उस अवसर को छोड़ना नहीं है और यार दोस्तों को तो छोड़ना ही नहीं है न दोस्तों को न रिश्तेदारों को न संबंधों को थोड़े मुड़े अगर कष्ट उठाने भी पड़े ना तो मुझे लगता है उठा लिए जाए मैं इसी के साथ आज की अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं आपने मेरी बात सुनी मैं उसके लिए आपका आभारी हूं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और चलता हूं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूंगा और आशा करता हूं कि अगले हफ्ते आपके साथ किसी अच्छी बात को लेकर के मिलूँ मतलब किसी की यादों के साथ आपके पास आने की जरूरत ना पड़े चलिए साहब नमस्कार धन्यवाद जाने है वो, जाने वो, जाके फिर आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ मेरे बिछड़े